श्रीमदभागवत महापुराण दशम स्कंध दसमस्क अथ दसमोध्यायार्जुन का उद्धार राज्यता भगवन्नी दाप से कारण यदिगर्त कर्म ये ना वर्षेम राजा परीक्षित ने पूछा भगवन आप कृपया यह बताइए की नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया रुद्रस्रो भूत सुदृप्त धन दात्मझ कैलासो पवने रम्ये मंदा किन्यादोत् बने। जी ने कहा परीक्षित नलकुबर और मणिग्री ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में इससे उनका घमंड बढ़ गया एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणी उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मत हो गए थे नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे अंत प्रवेश गंगायाम अम्भोजराज तुर्य गजा वि करेणु भी उस समय गंगा जी में पात के पात कमल खिले हुए थे वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हसनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे भगवान देवो देविड़ो सम्यत परीक्षित संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं तम दृष्ट विडिता देभ्यो विवस्त्र सापिता वी शीघ्र देवरसी नारद को देखकर वस्त्रहीन अफ्सराए लजा गई शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने तो मदिरा मत्तो। शापम निरम जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा नारदुआच न्यन्न्यो जुस तो जो सियान बुद्धिभ्रंसो रजो गुण श्रीमदादाजा यत्र स्त्री द्योतमा शारद जी ने कहा जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुड़ीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धिभ्रंशक नहीं है क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री जुआ और मदिरा भी रहती है पशु यदयजिता मनमान देहम स्वरम ऐश्वर्य और श्रीमद से अंधे होकर अपने इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं देव संगीतमप्यंतेम संगीतम भूत जिस शरीर को भूदेव नरदेव देव आदि नामों से पुकारते हैं उसकी अंत में क्या गति होगी उसमें कीड़े पड़ जाएंगे पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी देह के तो तुर मातुरे संचा मातो पलिना क्रेतुर सुनो पिवा बतलाओ तो सही यह शरीर किसकी संपत्ति है अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान करने वाले पिता की यह शरीर उसे नौ महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का चिता के जिस झडकती आग में यह जल जाएगा उसका है अथवा जो कुत्ते श्यारीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका एवं साधारण प्रभुत्म सात कृत् हंति झंतु नृत्य सतह यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो अप इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा उनके प्राण लेगा असत श्री मदान्य दारिद्र्यम परमजनम आत्मपमे भूतानि दरिद्र परमिक्षते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 आत्मौपम भूतानि दरिद्र पर जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता की सबसे बड़ा अंजन है क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं यथा कंटक विद्वांगो जंतो नहीं क्षतिताम देव साम्यम गिंग न तथा विद्ध कंटक जिसके शरीर में एक बार काटा गढ़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गढ़ने की पीड़ा सहनी पड़े क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता दरिद्रो दैहिकं दरिद्रोहस्तंभ मुक्त परम तपः दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती वह सब तरह के मदो से बचा रहता है बल्कि दैवस उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है नित्यम छुच्छा मधेह दरिद्रियां विनिवर्तते जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है भूख से जिसकी शरीर दुबला पतला हो गया है उस दरिद्र के इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती सुख जाती है और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं उनकी हिंसा नहीं करता दरिद्रुध्यंते साधव समिना छिड़ोतित तम वर्षम तुध्यती यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छुटे हुए हैं अब संतों के संग से उसकी लालसा कृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है साधु नाम समचित नाम मुकुंद चरणाम उपेक्ष जिन के चित में सब के के में लिए लिए समता है जो केवल भगवान के का पीने के लिए सदा रहते हैं उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है वे तो उनकी उपेक्षा ही उपेक्षा के ही पात्र हैं तदहम्तोर्म्हा तदहमत माद्या वारुण्या श्रीमदाध्यो तमो मदम हरिष्याणितात्मरे ये दोनों यक्ष वारुणि मदिरा का पान करके मतवाले वाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं अपने इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर कर दूंगा यदि पुत्रो नम विमदो देखो तो सही कितना अर्थ अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मत होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग नैवम अतोरता पुलह स्मृतिशान मत प्रसाद तत्रापि मद इसीलिए ये दोनों अभृक्ष योनी में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा वृक्ष में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी वेविध्य दिव्य सरक्षते वृत्ते भविष्यतः मेरे अनुग्रह से देवताओं के सौ वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले आएंगे श्री सुखवाच एव मुक्ता सधेवर गतो गो ना नारायण आश्रम नलको ना ग्रीवाम उम आवास त्वरियमलाजुन हो श्री सुखदेव जी कहते हैं देवर्षि नारद इस प्रकार कह कर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए नलकुबर और मणिग्री ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए ऋषे भागवत मुख्य सत्यम कर तुम बचो हरि जगाम यमलाजुन हो भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे देवर्षि मे प्रियतमो यद मोह धन दात भदा सामे यद गीतन तन्महात्मना भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूँगा इतंतरेण अर्जुन यो कृष्ण स्थयम योज आत्मनिर्वहेश यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए तो दूसरी ओर निकल गए परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया बाली से दामोधरे न तरसो कलितांग्री बंधो निस्ते तु परम विक्रमिता दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को जो ही तनिक जोर से खींचा त्यो ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही के तने शाखाए छोटी छोटी डालिया और एक एक पत्ते काप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े त्र शाह परमया ककुभ सुधा उपेत्य कुत वेदाह कृष्णं प्रणम्य विरजसा उन दोनों कृष्णम में से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे कृष्ण कृष्ण पुरुष महायोगे ब्राह्मणा विदो उन्होंने कहा सचिदानंद स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम है वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। लो भगवान विष्णुरावजर आप ही समस्त प्राणियों के शरीर प्राण अंतकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान काल सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर है तम महान प्रकृति सूक्ष्म पुरुषोध्यक्ष सर्व क्षेत्र विकार आप ही मह तत्व और वह प्रकृति है जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण रूप है आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म भाव धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। है प्राकृत है गुण कौन विहार हत्या तुम प्राक गुण समृत वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे तस्मय तुभ्यम भगवते वासुदेवाय धसे आत्मद्योत गुण हे छह दे ब्रह्मणे नमः समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं प्रभु आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण हम आपको नमस्कार करते हैं यशावतारा ज्ञाते शरीर स्व आप प्राकृत शरीर से रहित हैं फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीर धारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं है नहीं कर सकता तब उनके द्वारा उन शरीर में आपके अवतारों का पता चल जाता है स भवान सर्वोक अवतेण सभागे न सां प्रति प्रभो आप ही समस्त लोकों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदु नाम नमः परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश सिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है अनुजानी नौभूम तवा करो दर्शनम् नो नौ भगवत ऋषे अनंत हम आपके दासानुदास हैं आप यह स्वीकार कीजिए देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है वाणी गुणाथने श्रवण कथाया कर्म सुमन स्तव पादर्न वास जगत प्रणाम सताम दर्शन नाम प्रभु हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे हमारे कान आपकी रसमय कथा में लगे रहे हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए यह जा संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहे श्री भगवान गोकुलेश्वर दामना चोलु खे ब प्रसन्ना श्री सुखदेव जी कहते हैं सौंदर्य माधुर्य माधुर्यनिधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्री के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे-बंधे ही हंसते हुए उसने कहा श्री भगवान वाच पुरे वे तुषेण करुणात्मना ये मदान्य विभ्रंसो अनुग्रह श्री भगवान ने कहा तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने श्राप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा तो इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की है साधूनाम समचेता नाम सुतनाम दर्शना भवे बंधो सुर जिनकी बुद्धि समदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना तदगत मत परमकूबर साधन इसलिए और तुम लोग मेरे मणिग्री होकर अपने अपने घर जाओ तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्ति हो गई है वाच शीशोवाच इत परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धोलोखल महामंत्र जग मतुर्ज समुद्धरा श्री सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की हितिश्री मदभागवते महापुराणे पारमश्याम सहितायाम दशम स्कंधे पूर्वाधे नारद शापूना दशमोध्याय